मानस रोग कच्छ तो मैं गाय सबके नीछ रही कछता ना सता रही जमकरिया सत्यताई दुरे राम का ना तुराना सर सवरो बने संयोगा गिरु भग विसन विषा मल दुपया सा सभीपति भगवती सभी बन गुरु धाम कृदामी भजन सुर जटन खोट नहीं जाए जानिए तब मन दुर्घसाई जर उड़े बल की राग अ दिखाई सुधाबा शीतमी आस दुर्बल गई निर्मल ज्ञान जल जब सुन सब रह राम भगत शिवय सुख समता दिन विचार विसारदे सद सर्मक खब नारेहा राम पद संजने पान सब रंधताई सभुपति भगत विना सुखना सुख जाता हुए मारा बल बहुपुला बनल सुख हई फिपुला जाय जलपाना बल का महीखी करा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 हो जताे जिनहर भजन न भवकरी यदा जयते प्रभ अजिमत अस विचारज संसय राम भजन कवी निश्चित बदा के नाश Ain nara bhajan ki ek dusar antarant ki keval. Yaad raman se diye, tanu an diye, sab tan se diye. कौन-कौन तो से कल ये भी देखा कि उनके दूर करने का विधान है सभी की शरण में जाए और उनके बच्चों पर विश्वास करो जैसा वो कहें किसी प्रकार से अपने जीवन को तबियत बना दोन ला दो और गुरु जो है वो जो कुछ शिक्षा है वो सब, सब संजीवनी है, जीवनी जीवनी सबकी है जैसे किसी में लोग स्वस्थ हो जाए उस तो प्रकार से भगवान की भक्ति है वो समस्त लोगों को दूर करने वाली है कल के प्रसन्न के खाद्य भक्ति दो प्रकार की गोसा मुझे के मत में होगी तो, तो वो शिष्य को भक्ति दी और उस भक्ति के बल पर ठीक हुए तो, क्या थी थी थी थी? तो नहीं सुमत आई उसको तो जैसे आप दुर्बलता गई विषय विष्णु की कामना मस्त हुई जबल ज्ञान ज्ञान का ये तो साधन भक्ति है जिससे की बच्ची के विषयों का कभी किसी की जन्म में आ सकती है कभी रस में स्वाद में आ सकती है कभी रुख में आ सकती है कहीं स्पर्श में आ सकती है कहीं शब्द में आ सकती है ये सब नाना प्रकार की उसकी आसक्तियाँ हैं की वो व्यक्ति की दुर्बलता और उनकी व्यक्ति के लक्षण है सब दुर्बलता जब दूर हो तो वो भक्ति के दल पर होंगे तो फिर उसका चित्र परमात्मा में लगे उधर की तरफ ऐसी घटे विष्णु की तरफ से, ऐसी धीरे धीरे जिससे दूर उसमें दैराज आ जाए परमात्मा की गर्ति बने परमात्मा में ही पड़ेगी क्योंकि जिससे आसक्ति हो जो में आसक्ति किसी है ऐसे ही परमात्मा में आ सकती हो हो, अक्ति को ही शक्ति बदल गई दूसरी जब तक भगवान की शक्ति न हो तब तक विश्वास और जब तक विश्वास में नहीं बहराग्र में उठा तब तक तो कोई शांति नहीं आती और उनके सुख नहीं मिलता मानस लोग ही होंगे ये शक्ति कहा क्या शक्ति है तो ये गाना प्रकार के रोग जब तक रोग है तब तक जो सामने स्वामी हैं कहा समाज मन उसको शांति समाज प्राप्त करे था शांत। लेकिन जब भक्ति प्राप्त हुई तो उसको शांति प्राप्त हो जाती जहाँ रोग दूर है, शाम आ आई उसने रैयाग को मन कहा और जिस शक्ति को दुर्बल का कहा जो तो मानसिक रोग होंगे जब तक जो भी तब तक तो विश्वास उनकी दुर्बलता है ये भी और हो ये भी और हो ये भी विश्व ये विषय कामना और उनकी आसक्ति ये मानसिक रोगों की कार्य सब मानस रोग करते हैं ये तो अमानस रोग होंगे ये संरक्षण के नियम अब उनको जहाँ ये विश्वास छुट्टी मानस रोग दूर हुए तो फिर बैराग्य आ ये बैराग्य जो है ये की है बहुत है हमें साधारण बात नहीं बैराज्य बैराग्य ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति व्यक्त हो गया बिचाराजी तो को प्राप्त हो गया का प्रधारण हो गया परिशाण होगा ये नहीं, नहीं। भी तीक तीक तीक तीक तीक तीक तीक है विपरीत वैराग्य जो हो गैराग्य आंदोलित भास्करम वैराग्य को कमल के समान उसको भगवान की भक्ति जो सूर्य के समान जो उसको जो करने वाली भगवान की भक्ति आएंगे तो वैराग्य हम बुल जो वो खुद लेता तो ज्ञान आ गया अब कैसे भक्ति आई ज्ञान ही होना था कल तो अंत में देख रहे थे की जीवन ज्ञान जल जल सुनामल ज्ञान के जल में जब स्नान करे सब रहेगा मैं भगवती और खाई सब में भगवान की भक्ति खा जाए तो हृदय में भगवान की भक्ति आ जाए ना ये अंतिम स्थिति माने निरोग भक्ति का लक्षण है तो उसमें कोई मानसिक रोग का प्राप्त नहीं होगा कोई मानसिक रोग से जैसे तो वे हो काम रोध आदि विकार होंगी अहंकार आदि होंगी और अपने आप को भक्ति नहीं माने ये सब देखिए प्राप्त होगा मैंने जब मानसिक रोगों से तो व्यक्ति मुक्त हो तब महत्व हो धरती के संबंध में ध्यान दिया नहीं तो बार बार आप विचार करते करते करते करते ये धामकियाँ दूर है धरती यही सही कि जब उपाय सित्रकार निर्मल शुद्ध हो गया धरती प्रति पीड़ित हो गयी सबसे समझ हो गयी चित्त शांत हो गया परमात्मा निश्चित हो गया बहुत चिंता भी दूर हो गए ये भी बोल रहे तो देखो शुभ हर सुधी योगी है ये लक्षण हर्ष जब मानस रोग जब तक रहेंगे तो कभी प्रसन्न होगा कभी होगा कभी असंतुष्ट होगा कभी हर्ष होगा कभी विषाद होगा तो जैसे विषाद मानसिक रूप का एक लक्षण है तो हर्ष भी मानसिक रूप का लक्षण है ऐसे घर भी मानसिक रूप का लक्षण है और इसी करोग भी मानसिक रोग का लक्षण है पीछे से करे आसक्ति है संसार की आसक्ति है उसका पाप करे हित है योगजनों से जब प्रिय वस्तु से दूर हुआ तो सब योग प्रकार का दुख है तो ये सब प्रकार के जो मानसिक विकार विकास रूप में ये सब जीव भाव जब है तब तक जीव रोगी हो जीव स्वस्थ हो गया तब तक वो आत्मा है परमात्मा ही है ये बात है उसमें संग से नहीं आती जीव शब्द जब तक रोगी तब तक उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग करता है तो देखो यही लुद्ध सकल जीव जैसे जीव सी क्योंकि जीव तो तो ही के लक्षण ही है सो हर्ष शक्ति की गुरु जी इन लक्षणों से मिला करके देखाओ करके लक्षण वो तो शुरू में चाहे थे काल का भगवान शंकर जी ने की हर्ष विषाद ज्ञानी ज्ञान जीव धर्म अभिमीति अभिमाना ये सब जीव हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान है ये सब जीव के सब अज्ञानी तो भी जीव है ज्ञानी तो भी जीव ज्ञानी अज्ञानी सब जीव के धर्म जीव धर्म अहम की अभिमान अहम वैश्विक भाव अपने आप में इंडिविजुअल ये भी जो है जीवन धर्म है आयु का और अभिमान अखे अपने धर्म संपत्ति का अपने ज्ञान अधिकार या अपनी जो कुछ उसमें उसकी उपलब्धियाँ है उनके प्रति उसकी आसक्ति उसमें महत्व भी हो सबुष्टि का तो ये सब जीव के ही धर्म है इसकी तो जीव के धर्म है इसका मना नहीं की धर्म सब जो कप्रयोग कर देते हैं कहीं कहीं तो ऐसा लगता है की जीव को करना ही चाहिए तो जीव का धर्म है हर किसान करना ही चाहिए ज्ञान अज्ञान में तो रहना ही चाहिए ये कर नहीं मैंने ये एक जिन्न स्थिति है इससे छुटकारा पाना चाहिए परमात्म भाव को प्राप्त करे आत्मभाव को प्राप्त करे अज्ञान भी देखा भक्ति इसके हृदय में आ जाए तो ये सबके सबके जो खीव के जो गिटार है उसमें भक्ति का राष्ट्र ही सफा हुआ की भक्ति कैसी है अब है। वो इस है वो इस से है। तो ये भक्ति के जो आचार्य है उनके नाम लेते हैं कहते जो शिव अद्य नारद और जय मुनि कर्मारद सब कर मत खबना करी राम आ कि की सबका यही कहना है उसमें जी शंकर जी तो आचार्य हैं ही के आचार्य भगवान शंकर को तो सबसे पहले बंदी का मत आज वाणी ब्रह्मां जिनके विचार तो जिनके मुख्य मिथिले तो सारे समस्त देशों के प्रवक्ता जो है ब्रह्मा जी वो भी यही कहते हैं सुखदेव जो है। ये सुख व्यास जी के पुत्र जो जन्म से ही परम भक्त है परमज्ञानी हैं, उनका भी मत यही है ऐसे संकादी जो है शनताज ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ये भी सदा से ही विज्ञान वन भगवान के भक्त प्रारंभ से ही बाल से सदा पांच वर्ष की आई बनी रहती है और सदा तो ही भगवान की फरते तो है और संकाट के बाद से जो है ये है नारद जो नारद है वे तो फिर भगवान के वो रूपी भरते है और नारद जी को तो कहते हैं कि नारद तो भगवान के मन हैं मन मन के प्रतीक है ये जो है ये समझो कि सर ये सर ऐसे ऐसे महान लोगों की कर्म ज्ञाने हैं ऐसे लोगों के नाम बिना करके कहते हैं ये और इसके अलावा और भी बहुत से जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद जो और भी मुनि लोग हैं और ब्रह्म विचार में भी बड़े कुशल हैं ब्रह्म विचार की मैंने ब्रह्म तत्व क्या है जगत क्या है जीव क्या है इन सबके बहुत अच्छी तरह से जब इनकी सबकी विचार जिन्होंने किया है समझा हुआ है में धारण किए हुए ऐसे लोग भी क्या कहते हैं इनका भी अंत में मत यही है कि अंत में अपना चित्र परमात्मा में लगाना है वही लगना चाहिए ज्ञान का भी अंतिम उद्देश्य यही है कि परमात्मा का ज्ञान हो और चित्त परमात्मा में ही लगा रहे यही तो कहते सबका यही मत है और पुराण सब ग्रंथ अभी तक तो आचार्यों के नाम लिए अब ग्रंथों का नाम लेते हैं दोनों है एक ग्रंथ वेदादि ग्रंथ जो है वो और फिर उनके आचार्य तो आचार्यों के नाम गिनाने के बाद में ग्रंथों कहते श्रुति पुराण सुखियां जितने वेद हैं वो भी सभी कहते हैं वेदों के बाद जितने ठारा प्राण है वो भी सभी कहते हैं तो इस, इस प्रकार से सभी ग्रंथ जितने अपने हैं उन सबका भी धर्म ग्रंथों का भी सबका यही मत है कि रघुपत भगत बिना सुख ना ही कि बिना भगवान की भक्ति के सुख नहीं है अब सुख अब सुख तो परमात्मा ही एकमात्र आनंद सिंधु है तो सुख परमात्मा ही में सुख है और परमात्मा को छोड़ करके कोई अनेत्र कहीं सुख ढूंढे तो उसे न वहां विश्राम मिलेगा न सुख मिलेगा सिद्धांत तो को इस प्रकार से आया आ, कि रघुपति भगत बिना सुख ना ही तो इसको माना भगवान की भक्ति में ही सुख है भगवान की भक्ति में क्यों सुख है क्योंकि परमात्मा आनंद शुरू कर उसी में चित्त लगाएगा और परमात्मा को छोड़ करके जगत की किसी वस्तुओं में अगर चित्त लगा होगा तो फिर वहां वो न सुख के साधन है और उनमें सुख होगा इसलिए ये हो गया कि रघुपत भगत बिना सुख ना ही कमठ पीठ जामी बरुबारा अब ये असंभावनाएं बहुत सी बात बताते हैं जो असंभव आते हैं तो इनमें असंभव तो वे है जहां विषयी जगत जो है वो विषयों का जो जगत है वो तो ऐसा स्थान है जहां पर सुख नहीं है और वहां पर भी सुख प्राप्त हो जाए व्यक्ति को वो मुश्किल है नहीं हो सकता है तो उनके उदाहरण उसी प्रकार के देते हैं जिनका कि जिनका के वेदांत सिद्धांत में शास्त्रों में ये नाम रूपात्मक जगत जहां पर के नाना प्रकार के दुखी जान है जिसे प्रपंच कहते हैं तो उनके उदाहरण है उनसे में भी संभावना हो कि अगर बाई चांस कहीं कोई इस प्रकार की असंभव बात भी हो जाए तो हो जाए लेकिन व्यक्ति जो है व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता जब तक उसकी परमात्मा होती तो की के के बाल, बाल जमने वाले है? उनको सपाट पत्थर की तरह से एकदम से पीठ उसकी तो कभी किसी कछुए की पीठ पे बाल नहीं देखे होंगे तो कमठ पीठ जा बरुबारा बड़ो बरु के माने भले ही बाई चांस कभी किसी को दिखाई पड़ जाए कि कभी कछु की पीठ में बाल जेगे असंभव बात हो जाए ऐसे कहते बंध्या तो बंध्या होता ही नहीं है मारकर देगा किसी को तब तो ये बंध्यासुत तो बहुत इसमें वेदांत में आता रहता है इनके जो है ये योग वासिष्ट में इस बंध्यापुत्र का कहानी जो पंचदशी में भी आचार्य ने दी बंध्यासूत की एक बार जो भगवान पर शिष्ठ जी ने सुना दी कथा राम को काग कि ये जगह सब कैसा है कि ऐसा ही है एक एक बार जैसे ने अपने जिसको का पाल पालन कर रही थी बालक को उसको कहानी सुना दी क्या कहानी सुना दी कि एक राजा था बहुत प्राचीन काल में ए, एक राजा था मान लो जिसके की राज्य नहीं था लेकिन राजा था और उसके तीन पुत्र हुए जिसमें की एक पुत्र गर्भ में ही नहीं आया एक पुत्र हो करके है दूसरा दो पुत्र जो है वो ऐसे ही मैंने जिनके पुत्र जन्म नहीं हुआ ऐसे पुत्र जो है वो हो तीन दो पुत्र हुए दो पुत्त तीन पुत्त, वो तीनों पुत्र जो है वो हो मरे हुए अब वो तीन पुत्र जिनका जन्म ही नहीं हुआ अब उनकी कथा शुरू होती ये बंध्या से तुम जिसके बंध्या के पुत्र जो है वो होते ही नहीं है और फिर बंध्या होता नहीं। वो किसी वो भले ही नहीं मार दे तो देगा। इसी प्रकार से मिथ्या जगत में जहां पर ही नहीं उसमें तो कांस मिल जाएगा तो ये कहते हैं कि बंध्या सुत बर काहु मारा और फूल नव बर बहुविध फूला आकाश कुसुम भी इस प्रकार से दृष्टान्त आता रहता है वेदांत में जगत है आकाश कुसुम की तरह से ये समझते जगत कैसा है जैसे आकाश कुसुम आकाश कुसुम आकाश में कुसुम होते नहीं लेकिन कभी बादलों आदलों में या कहीं किसी प्रकार के आकाश में किसी को तो, तो कहते हैं फूले फूल ही नरुबिंद फूला, फूला, फूला। आकाश में आकाश का बगीचा भले ही कभी फूलने लगे तमाम फूल निकले में उसमें मैंने ये भी असंभव है ये भी नहीं हो सकते तो ऐसे ही कहते हैं जीव नल्ला है लुख हरि प्रतिकूला इसी प्रकार से भगवान के प्रतिकूल होकर के कोई जीव सुख नहीं ले सकता अब सोचो कि भगवान से प्रतिकूल होगा तो कैसा जीव होगा भगवान के प्रतिकूल के माने परमात्मा को तो भूला हुआ परमात्मा है ही नहीं परमात्मा से प्रतिकूल एक विपरीत तो दिशा दिखाई देती है तो यही दिखाई देती है कि ये प्रपंच जगत यही परमात्मा से प्रतिकूल हो सकता है और परमात्मा से प्रतिकूल क्या हो <स्था> जो विषया शक्ति व्यक्ति की है यही परमात्मा से प्रतिकूल हो सकता है इंद्रियों को भोगों में लिप्त रहने वाला विष् में पड़ा रहने वाला और इन्हीं में पड़े रह करके वो व्यक्ति चाहे कहें कहीं सुख मिल जाए कहीं शांति मिल जाए सुनिश्चित जीवन लय सुख हर प्रतिकूला अब ऐसे थोड़ी कोई कि भगवान को तो जानता है परमात्मा को और व्यक्त भी है और भगवान को जानता भी है लेकिन जान करके भगवान से लड़ाई करता है ऐसा होगा भगवान के प्रति? ये तात्पर्य नहीं है भगवान को जो जानता होगा वो तो भगवान के प्रतिकूल हो ही नहीं सकता जो परमात्मा तत्व तो तो को जानता होगा सत्स्वरूप चेतना स्वरूप आनंद स्वरूप परमात्मा है तो उसको जान करके तो उसका गुरुत्व तो नहीं कर सकता ध्यान जैसे भगवान गीता में कह देते हैं कि जो मुझे इस प्रकार से जानता है पुरुषोत्तम करके जानता है बस वो तो सर्वभावे भारत हो तो सब सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है तो जो भगवान को जानेगा वो तो बिल्कुल हो नहीं सकता अब बस यही जो भगवान को नहीं जानता उसको क्या दिखाई देगा सर जिसको सत्य परमात्मा नहीं दिखाई देगा उसे क्या दिखाई देगा उसे मिथ्या प्रपंच यही जगत जो है वो नाम रूपात्मक विषया शक्ति का जगत यही सत्य दिखाई देगा ये सुखदाई लगेगा इसी में भोग लगेगा इसी में प्राप्त करने का प्रयास करेगा और ऐसा करते भी हैं अधिकांश लोग संसार में और बार जो परमात्मा की तरफ इनकी कभी भी नहीं है अध्यात्म की तरफ नहीं है तो संसार के ही विषयों को उन्हीं को एकमात्र अपने जीवन का आश्रय मानते हैं उन्हीं को सुखदायी मानते हैं उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और अंत में होता दुख ही है उनको तो चाहिए तरह समझें कि हमें संसार बहुत अच्छा है हमारा हमें बहुत अच्छे सुख प्राप्त हैं हमें बहुत सम्पत्ति प्राप्त है हमें कोई कष्ट नहीं है हमें कोई तकलीफ नहीं है लेकिन विश्राम नहीं हो सकता उनको भी वो अपने अपनी मानसिक अशांति को भी अशांति करके नहीं समझ रहे हैं ऐसे भी हो सकते हैं मानसिक अशांति होती है व्यथा होती है व्याकुलता होती रहती है लेकिन उसको अवहेलना करते रहते हैं उसकी औक्रह तो नहीं हमें तो बहुत अच्छा लगता है हमारा बहुत अच्छा तो ये ऐसे करके जो है यह जीव नल सुख हरी प्रतिकूला तसा जाए मृग जल पाना और देखो मृग जल ये भी मृग मरी छा वेदांत में मिख्या जगत के लिए जीव भाव के लिए मिख्या जगत के लिए इसको भी प्रयोग करते हैं तो कहते हैं कि तृषा जाए बर मृग जल पाना मृग जल पीने से भले ही त्यास बुझ जाए अरे मृग कोई हो तो उससे त्यास बुझ जाए मृग से तो त्यास बुझती नहीं मृग तो दिखाई देने मात्र भल के लिए है उसमें प्यास बुझाने की कोई सामर्थ ही नहीं न पिया जा सकता है न प्यास बुझ सकती है न उसमें स्नान किया जा सकता है ये मृगी बार जल का जो बालकांड में भगवान शंकर जी ने तुलसीदास जी ने प्रारंभ में वर्णन किया मानस का तो बार न मानस होए, ते कायर कल कालोगे मानस का जो मानसरोहर जिसका वर्णन तुलसीदास करते हैं उस मानसरोवर का जो जल है वो तो ब्रह्म तत्व है हा? लेकिन जिसको कि ये ब्रह्म तत्व परमात्म तत्व मानसरोवर वाला जल जिसको भी प्राप्त नहीं हुआ ऐसे लोग क्या करते कायर कलकाल भी गोए उनको कलकाल ने ठग दिया जब कल काल ठगता है जब ठगता है कोई व्यक्ति तो ठगती बात ही सच्ची लगती है हा? अगर कोई ठगेगा तो कह के ये देखो उसे था गया हमको ठग रहा है वो तो समझे बड़ा है ऐसी कितनी अच्छी बात हमको बता रहा है कोई कह के देखो तुम हमको हम ऐसा मंत्र जानते हैं कि तुम हमें एक दस रुपए का नोट दो हम उसको दो नोट बना देंगे कितना अच्छा आदमी है देखो कैसा चमत्कारी व्यक्ति वित, बढ़िया और कितना हमारा हितकारी है हमारे दस कुछ होकर अब उसने दस का नोट बना कर एक, एक दो नोट करके दे दे। तो गायब तो दो दो कर हुआ बस सौ का नोट भी चला गया और उसका उसका हित करने वाला भी चला गया अब उसके बाद लेकिन जब तक, तक वो ठग रहा है तब तक तो व्यक्ति को नहीं समझ में आता हमारा हितैषी हितैसी नहीं है हा? तब तो तक तो समझ में आता बड़ा अच्छा आत्मी बड़ा सच्चा आत्मी बड़ा भला आदमी ऐसी भ्रांति <coughs> तो जहाँ होती इस प्रकार की अब जैसे उसका सरोवर का जन जो है वो हो वो मान सरोवर का जन्म तो वास्तविक जगह है वहां तक पहुँचने उसके लिए परमात्मा तक पहुंचे उसका अध्यात्मिक को सीखे अपने हृदय की गहराई में उतरे परम तब परमात्मा का अवलोकन करे शांत स्वरूप परमात्मा में को रहने दे विश्राम करने दे वहां तक तो पहुंचना तो तो तो तो दिखाई सुंदर -सुंदर देती।, देती है बड़ी आकर्षक चीजें दिखाई देती है इसमें अब उनके आकर्षण व्यक्ति वो अपनी तरफ खींचते और फिर उनमें तुलसीदास जी कहा कहते हैं कि जी ये बारह मास कल कालोगे तो निरस निरख ये ऐसे लोग वो हो, हैं मृग जल भवबारी फिर यही जीव दुखारी ऐसे लोग हैं वो हो, संसार सा, ये भाव सागर के मिथ्या जो मृग मरीचिका के समान जल है इसके भ, उसका नाम भाव दिया भवबारीरक रविकर भारी दसित है तो क्या से क्योंकि परमात्मा का आनंद प्राप्त नहीं है इसलिए दुखी आनंदाभाव में त्रषित है निरख ही रविकर भगवारी अब जैसे कि भगवारी सूर्य की जैसे रविकर बारी के माने हैं मृग मरीच अब संसार उनको मृग मरीज का जैसा संसार वही उनको आकर्षण आकर्षण देता है भगवत होते हो सी और फिर है मृग जी जीव दुखावी जैसे पशु जो हो स्थल में दुखी होकर के भटकते हैं ऐसे ही ये संसारी जीव के में भटका करते दशा तब तो ये ये तक, तक रहेगी जब तक हृदय में भक्ति ना आमात्मा का ज्ञान न आ दिया विमल ज्ञान जब जल जब सुन आई तब रह राम भगत जब परमात्मा का ज्ञान हृदय में उदय हो उस ज्ञान परमात्मा में प्रेम उत्पन्न हो चित्त परमात्मा में रमे तभी विश्राम शांति मिलेगी कोई संसार में कहीं मिलने वाली नहीं विश्राम शांति यहां तो कहीं न कहीं हाय आय कहीं न कहीं जाए कहीं कुछ न थी कहीं, कहीं न कुछ दुख की क्लेश बनना बिगड़ना इसमें तो स्वाभाविक बना ही रहेगा बड़ जाम विशाना अब ससा मन खरगोश के सिंह पर सिंह होते नहीं और खरगोश के सड़कों पर भी कदाचित सिंह जमे ये संभव बात भली हो जाए आप देखो ये भी कहते हैं कि देखो ये कैसे है इस प्रकार संसार का सुख कैसा है ये खरगोश के सिंह जैसा है ये जगत किस प्रकार से मिथ्या है जैसे खरगोश के सिंह मिथ्या ये भी उदाहरण ये सब उदाहरण है उसी के सब इकट्ठे किए तो उसी रात में अधिकांश है वो सब वेदांत में जहाँ जहाँ जिनको कि मिथ्या जगत को मिथ्यात् के लिए उदाहरण दिए जाते हैं उन्हीं सबका उदाहरण देते हैं क्योंकि ये है जगत जो है खरगोश सिंह की तरफ